श्रीमद्भागवत महापुराण पंचमस्कंध अथ तयोदशोध्याय भवाटवी कवर्णन औरहुगण का संशयनाश ब्राह्मणुवाच दुर धन्यजयावेशम थभक्तर्म देख सा पिभ्रमन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 प्रभूत विरुद्रेण गुल कठोरदंथर्म कैरुपद्रुता क्वचित् गंधर्वपुर प्रपश्यती क्वचि क्वचि चाशुर मुख्रगम ग्रह वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है उसमें तीव्र डास और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अगिया भी ताल आँखों के सामने आ जाता है निवाथ जो निवाथ तो यद्रविणात्मबुद्धि ततस्तो धावति भो अठभ्याम क्विच वात्योत्थित शुभ्राम धुम्रां तो न यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धनादि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है कभी भवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुमराच्छादित सी हो जाती है और उसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता आदित्य झल्ली स्वन कर्णशूलो कवातांतरात्मा अपुण्य वृक्षांश्रे क्षुधा मरीचितोधावती क्वचे कभी इसे दिखाई न देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है कभी उल्लुओं की बोली से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 चलन कचे कंटकर्क्रेन नगारुक्षर वर्दिता कौटुंबिक्रुध्य ते वैजना कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो काटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जा चलनी हो जाने से उदास हो जाता है कुटुंब तो बहुत बढ़ जाता है और उधर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंध बांधों पर खींचने लगता है क्वचन निगृण जगराशिना जनो नैवात कि दस्टाश्मे क्वचन दंद चौक अंधोधकूपे पति श्रे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 तन्मक्षि काम त्रातृत प्रतिलब्धमान बलाम्बं कभी मधु खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात् दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं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 उनसे वैर ठान लेता है सयासनस्थान याचन परादम प्रतिलब्ध काम पारग्य दृष्टि लभते मान कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सया आसन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 इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वणिक समूह आपस में विवाहादि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धनक्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृतकवत हो जाता है विपन्नां तत्र, तत्र विहाय जातं पारम साथियों में से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहा छोड़कर नवीन उत्पन्न उत्पन्नओ को साथ लिए वह बनजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता रहता है वीरवर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 सक्षम हरिचक्रसम इस भाटवी में भटकने वाला यह बनजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला कंक और गिद्धों से प्रीत करता है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 तुम तो भी इसी मार्ग में भटक रहे हो इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के हो जाओ और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो राजो वाच अहो नखिल जन्म शोभनम कि जन्म भेद मुस्मिन नाय ऋषिके सति के महात्मना भा प्रचुर राजा रहुगण ने कहा अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता नरेन्थिकाद्य सगमाच में विवेकः। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं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 ब्रह्मज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है जो युवा हो उन्हें नमस्कार है जो क्रीड़ बालक हो उन्हें भी नमस्कार है जो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण अवधुत वेद से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्योन्मत्त राजाओं का कल्याण हो शिशु कुमुत्तरा मातः सा वै ब्रह्म शिशुतः सिंधुपत आत्मसत्व विगणय परुभा परम कुणिकपद रभुणेन सकुणम अभिवंद चरण आपूर्णविव निभृत कर्णभ्याशय धरलेचार श्री सुखदेवजी कहते हैं उत्तरानंदन इस प्रकार उन परम प्रभावशाली पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश को भी अत्यंत करुणावश का उपदेश दिया तब राजा रहुगण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और उपहतन्द्रीय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे सौरपी सुजना सत्वम सुजन सब पर उनके सत्संग से परमात्म तत्व का ज्ञान पाकर सौवीरपति रहुगन ने भी अंतकरण में अविद्यावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया राजन जो लोग भगवत भगवताश्रित अन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती राज हवाह बहुविदा महाभागवत परोक्षे नचसा जीवलोक भवाध्वामार्य मनुषिया मनुष्य कल्पित विषय नाज साव्युत्पन्न लोक समीगम अत तदवित निर्देश्यता राजा परीक्षित ने कहा महाभागवत आप परम विद्वान हैं आपने रूपि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है